भाइयों और बहनों पहले तो मैं आपको खबर दे लू की कमलियां तो अभी भी आ रही मुझको पता चला की दो सौ कमलिया तो आ गई है और ऐसे आती ही लेती है पैसे भी आते ही लेते हैं तो खैर है और मैं रखता हूँ कि तो बहुत आदमी पड़े हैं लेकिन उनको उड़ने की चीज तो मिलने वाली है मिल जाएगी अच्छा है कि इतनी उदासता हमारे लोगों में रही है एक भाई मेरे पास आ गए थे मैं कोई हमेशा हमेशा क्या शायद ही उर्दू अखबार पढ़ता हूँ पढ़ तो लेता हूँ लेकिन उर्दू पढ़ने में कुछ दिक्कत तो आती है आज आस्ते आस्ते जैसे एक बच्चा पढ़ लेता है जब वो बड़ा सीख लेता है तो इसे मेरे हाल समझो कि बच्चे से थोड़ा ज्यादा जान देता हूँ लेकिन वो सब सीख लेता से पढ़ने ले वालों तो होता नहीं है लेकिन कोई तो मुझको कह देते हैं कि देखो आज उर्दू अखबारों में इस तरह से आ गई तो एक भाई ने मुझको सुनाया दुख लगा मुझको मैं सब चीज़ तो उसमें क्या है उसका तो बयान नहीं करना चाहता हूँ और मुझको तो ये पंद्रह मिनट में तो ख़त्म करना चाहिए तो उसमें ये दिखा है कि अब तो तय कर लिया है हमने वो तो वो जो अखबार नबीश है वो एलीटर साहब है उसने अपने दिल में तय कर लिया मेरी उम्मीद तो है कि सारे हिंदुस्तान ने तो ऐसे तय नहीं कर लिया है लेकिन बोटो लिखे हुआ है क्या तय हुआ है कि सबके सब, सब मुसलमानों को यहाँ से हटे जाना चाहिए चाहे पाकिस्तान में कहीं भी जाए लेकिन अगर यहाँ रहना है तो शर्त एक है कि उसको कट जाना है तो या तो उसको काटो या तो पाकिस्तान में चले जाओ अगर ये चीज सच्ची पड़े और वो अखबार वाले एलिटर साहब कहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि वो बड़ी शर्म की बात है उनकी कलम से ऐसी चीज नहीं निकल चाहिए ऐसे अखबार निकलने ही नहीं चाहिए अगर वो सचमुच ऐसा मानते हैं तो लोगों को अपना अभिप्राय बता सके लेकिन कोई ऐसा जाकर डांडी पीट कह सकते हैं वो तो डांडी पीटने जैसे बात हो गई कि मुसलमानों को मारो और नहीं तो उसको भाग जाना है पाकिस्तान में चले जाए पीछे क्या करोगे वो तो मैंने कल ही शायद सुना दिया कि पीछे आपस आपस में लड़ने का है और एक सज्जन ने मुझको कह दिया कि वो तो भाई लड़ाई तो आपस आपस में शुरू भी होना है एक बहुत आदमी ने एक खून का स्वाद ले लिया है फिर पिछले वो छोड़ नहीं सकता किसी न किसी तरह से उसको खून लेना ही है तो वो हमारे हाल हाल तो आज यूं भी हो रहा है वो अखबार नबी कहीं या न कहीं लेकिन वो अखबार नबी ऐसा कह दें और हमारे लोग तो ऐसे ऐसे भागल बन गए हैं कि गीता जी को छोड़ो बाइबल को छोड़ो कुरान शरीफ को छोड़ो उसको तो सुलगा दो लेकिन अखबार है वो हमारी गिता है और उसमें जो आता है वो ब्रह्म वाक्य समझ कर वो मान लेते हैं कहा वो छपा है ना तो बस ठीक है ऐसे हम पागल बन गए उस पागलपन का ऐसा गे लेकर अखबार वाले ऐसी चीजें कहें बहुत बुरी है इस बारे में मैं इससे इस अधिक नहीं कहना चाहता दूसरी एक बात तो वो तो हर एक जगह से वो शिकायतें आ रही है कि वो ठीक था अंग्रेजी जमाने में तो जो देशी रियासतें हैं वो तो जो अपना दिल में चाहे वो करती थी लेकिन कुछ थोड़ा सा भी अंकुश तो उसे अंग्रेजी सल्तनत कर रखती थी उसको तो रखना ही चाहिए क्योंकि तो उस सल्तनत को निभाना है आज जो है वो तो छुट गई है हाँ वो तो है अभी तो सरदार पटेल हैं उनके हाथ में ये महकमा है इसलिए वो कुछ करें लेकिन वो बेचारे क्या कर सकते हैं सरदार के पास तो अपनी सबान पर है जितनी हिंदुस्तान की सेवा कर ली है आज तक इसके लिए वो सरदार बने हैं लेकिन उनके हाथ में कोई तलवार तो नहीं है बंदूक तो नहीं उनके पास कोई लश्कर तो नहीं रहा वो लश्कर है हमारा जो तो कहा जाता है कि है वो लश्कर भी तो वो खुद थोड़े लश्करी है वो कोई कमांडर थोड़े हैं तो जिससे उनकी हुकूमत चले उनका हुक्म को माने वो तो जब तक वो सिपाही लोग लो को समझते हैं कि हम तो अभी हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और वो हिंदुस्तान के हकीम आज हैं आकिम है उसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान के बड़े सेवक बन गए हैं इसलिए वो हुक्म करें वो करें तो, तो काम सीधा सीधा चलता है लेकिन वो तो नहीं ऐसे बिल्कुल चलता नहीं चलता नहीं है इसलिए वो रियासत वाले भी कहते हैं कि अच्छा हमने एक्सेशन में दस्खट दे दिया इससे क्या हुआ इससे कोई हा, हा, हा, हा, हमारे पास से कोई छीन सकते हैं थोड़े तो हमारे पास तो थोड़े सिपाही तो रहते हैं वो सिपाही में तब अंग्रेजी सल्तनत थी तो वो सिपाही तो ना था वो क्या कर सकते थे लेकिन आज तो वो सिपाही है वो सिपाही वो मुझे डरा गए और देशी रियासत जो कुछ भी करना चाहते हैं मैं कहूँगा देशी आखिर में मैं खुद तो देशी रियासत का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि रियासत कौन सी है क्या कर सकती है और कितना भला भी कर सकती है वो सब जानने वाला मैं आदमी हूँ तो मैं तो और सरत वालों से बड़ी अदब से इतना कहूँगा कि आप इतना अगर अहंकार रखेंगे और माने कि चलो अभी तो हमारे हाथ में जितनी रैयत पड़ी है उसको काट सकते हैं मार सकते हैं जो कुछ भी उसको कर रहा है वो कर सकते हैं ऐसा करें तो वो उसे रह नहीं सकते मैंने तो कह दिया कि राजा लोग सब है उनका स्थान है जैसे अगर वो लोगों के रैयत के ट्रस्टी बन जाते हैं तो अगर वो रैय के हकीम कर देना चाहते हैं रैयत को चूसना चाहते हैं तो दबाना चाहते हैं तो उनकी लिए कोई स्थान नहीं है इस बारे में मुझको शक नहीं है हिंदुस्तान का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ईश्वर ही बेहतर जानता है और वो तो विषय हम कैसा करते हैं और कैसा नहीं ईश्वर तो रहा है लेकिन वो कोई चारा जो राजा लोग पड़े हैं उनके पास तो चारा रहता ही नहीं वो कभी हिंदुस्तान का राज नहीं चलाने वाले चला नहीं सकते कुछ भी हो पैसे हम हम गुलाम बनने वाले तो बनेंगे वो भी हो सके तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तो गुलाम बनेंगे तो जिसके गुलाम हम बन जाएंगे उसके राजा भी गुलाम बनकर पीछे राजा लोग जो वो राज चलाते थे, थे वो जमाना ही चला गया वो एक युग था कि जब अंग्रेजी सल्तनत ने ऐसा सोचा कि वो राजा लोग हैं वो भी तो अच्छे हैं काम करने वाले हैं उनके मार्फट से हम अपना राज चला देंगे तो उन्होंने किया वो तो उन्होंने अपना स्वार्थ समझकर किया उसमें उसका दोष क्या निकालना था लेकिन अब दूसरी सल्तनत अगर हिंदुस्तान के ऐसी कम नसीब है हम दोनों पागल बनते हैं तो दोनों आपस आपस में लड़े और पीछे एक उसमें जीते वो तो बनने वाली चीज़ है तब तो पीछे दोनों को दूसरी एक तीसरी ताकत होगी या तो दो दो चार ताकत है वो मिलजुल कर हिंदुस्तान को खा जाएंगे तो उसने राजा लोगों को भी खा जाएंगे अगर राजा लोग हिंदुस्तान के वफादार रहते हैं इसलिए उनके उनके रैयत के नौकर बन जाते हैं तब तो खैर है और मैं रैय लोगों को कहूँगा ऐसे बुजुर्ग क्यों बनते हैं ऐसा क्यों मान लेते हैं कि राजा लोग के पास तो हथियार पड़े हैं और हमको तो बेहतियार हैं तो क्या सल्तनत के सामने हम लड़ते थे तब हमने छुपी चुप, तौर से भी कोई हथियार रखे थे मुझको इलम नहीं है अगर ये होना चाहिए किसी को तो मुझको तो इलम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं था करोड़ों लोगों ने सामना किया तो सामना किया वो तो से सामना किया समझ गए कि हमको क्या करेंगे करें? काटेंगे एक लाख को काटे दो लाख को काटे तीन लाख को काटे हम चालीस करोड़ की आबादी उसमें काट काट कर कितनी काट सकते हैं तो उसके हाथ कांप उठेंगे और सबको काटना शुरू कर दें तो इसलिए वो तो समझदार है तो इसलिए समझ गए कि नहीं ऐसा हमारे करना ही चाहिए ऐसी जो रैयत पड़ी है उसको तो आज़ादी होनी चाहिए तो आज़ादी कमी अब वो आज़ादी का क्या हम करते हैं सारा दिन भर पड़े रहे ऐसे राजा लोग नहीं बन सकेंगे अगर ऐसा रहे तो मैं कहता हूँ राजा लोगों को चाहिए। अक्षय है इसलिए मेरे लिए संदेह नहीं वो तो मैंने आपको वो राजा लोगों के लिए के लिया मुझको देखना होगा अभी अभी दो तो रही है मेरे पास अभी हमारे पास वही कहकर में खत्म करूंगा दसरा तो मैंने एक वक्त तो आप लोगों को लिया है। कि दसरा आ रही है और पीछे एक दिन छोड़कर वो बकरी ईद आ रही है तो दोनों करीब करीब साथ साथ मिलते दोनों वो हम भयभीत रहते हैं हमेशा भयभीत रहते हैं आज हम ज्यादा भयभीत रहते हैं आज भयभीत रहते हैं तो कैसे आज तो एक तरफा ही हो सकता है ना कि अगर हिंदू पागल बन जाए तो कहें कि चलो आज तो हमको बस मौका मिल गया है तो काटो मुसलमानों को ये दशहरा और इस तरह से ईद मनाएंगे कि ये समझेंगे कि अभी दशहरा हो गया है तो दशहरा तो क्या है राम जी की जीत उसको मनाने के लिए दशहरा है और पीछे वो वो कहते हैं कि एकादशी है वो तो भरत के साथ मिला हुआ ये बात है तो ऐसा दशहरा है उसमें तो हमको संयम सीखना है हमको भलपन सीखना है धर्म क्या चीज है उसको समझना है तो वो अगर हम समझें तब तो हम वो दशहरा मानने वाले हैं ऐसा कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि दशहरा की जो सच मानी है वो हम करते हैं दुर्गा पूजा वो भी दशहरा में होती है तो दुर्गा पूजा क्या चीज है दुर्गा पूजा के ये मानी है कि हम सब वो दूसरों के खून के प्यासे रहें वो दुर्गा का अर्थ नहीं है दुर्गा का तो अर्थ तो ये है के एक वो शक्ति पड़ी है बड़ी भारी शक्ति उस शक्ति के हम उपासना करके हम कुछ ऊँचे चढ़ सकते हैं तो सारा का सारा दशहरा के मानी है वो ये नहीं है कि दशहरा के दिन तो बस हम रूप रंग राग बस उड़ावे आखिर में ये दिन तो नवरात्र कहते हैं गुजरात के तरफ तो, और वहाँ तो ऐसा है के मेरी माँ भी कहती थी हम तो बच्चे थे तब कहती थी, थी के भाई तुम्हारे सात दिन देते हैं वो सात दिन देते हैं ना कि 9 दिन तो वो नवरात्र है तो 9 दिन के लिए तो तुम्हारे खाना ही नहीं चाहिए अगर खाना है तो फल खाओ ज्यादा में ज्यादा खाना है तो दूध खाओ लेकिन अनाज को तो छोड़ो अगर सचमुच पूरा पूरा उपवास कर सकते हैं तो अच्छा मेरी माँ तो बुरा ही उपवास करने वाली थी वो तो बड़ी उपवास करने वाली थी कि जिसका मुकाबला मैं तो कर नहीं सका मेरे दूसरे भाई थे वो तो कभी वो मुकाबला करते नहीं थे मैंने थोड़ा मुकाबला किया लेकिन वो क्या चीज़ है उसका जो व्रत था और उसकी जो शक्ति थी उपवास आदि करने की उसके पास मैं तो खिलौना बच्चा हूँ लेकिन है तो वो तो बसेरा इस तरह से रखवाती थी सबको ये सिखाती थी रंगराग है दशहरा के दिनों में पीछे हाँ दिवाली आती है तो थोड़ा रंगराग करते हैं मन खाते पीते हैं थोड़े मोज करते हैं लेकिन दशहरा के दिन है उसमें तो कभी नहीं ये हम हैं ये नवरात्र का का अर्थ है उस अर्थ को छोड़कर हम क्या काबकूब करें तो पीछे बकरीद आती है बकरीद में है, वो तो है आज तो मुसलमान भाई ऐसे वो हमने उनको डरा दिए हमारे अच्छे भाई है तो जिसको मानते हैं आज भी हैं ऐसे वो भी परेशान पड़े उनको भी यहाँ से भागना कहा जाए कहा हम ऐसे बेरेम बन जाएंगे कि तो उनको भी यहाँ से भगा दें तब हमको शांति होगी वो शांति वो है ही नहीं वो शांति कैसे हो सकती है साढ़े चार या तो चार करोड़ पौने चार करोड़ हो पौने चार करोड़ का या तो निकंदन करो या तो उनको भेज दो और नहीं, तो उनको हिंदू बना दो अरे वो भी निकंदन किया मुझको कहे आपको सबको कोई कहे कि हाँ तुम सब मुसलमान बनोगे बनोगे क्या मैं तो कहूँगा हाँ, कोई आया जालिम और कहें सब करना पटते हैं कि नहीं, नहीं तो मर डाली तो मैं तो पहला आपको सबको कहूंगा यहाँ बैठा हूं ना कहूंगा कि आप हमारा सबका गला काट लो वैसे बात करो वो कहां सी बात है आपकी तो इतनी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए तो अगर हम इतनी हिम्मत रखें तो हम पीछे मुसलमानों को क्या करें ऐसे कहें हाँ उसको हिंदू होना है वो हिंदू बने तो भी बेकार है वो चीज मुझको तो नहीं चाहिए ऐसे हिंदू को मैं क्या करूँगा और ऐसे हिंदू से मैं कोई हिंदू धर्म को बचा सकता हूँ हिंदू धर्म को मैं बचाना चाहता हूँ तो उसको अच्छा होना है हिंदू धर्म में जो संयम इत्यादि सिखाया है उसको करना है मैं घमंडी बनू मैं ऐसा एक एक बस जालीम बन रहा जा। हूं बनना और धर्म का पालन करना वो दो तो बनने वाली चीज नहीं है तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दोनों दिन जो आते हैं उसमें हम डरे नहीं लेकिन हम खामोशी से रहे और अगर बन सकता है हमारे से तो हमारा परम धर्म ये हो जाता है कि जो हमसे गुना हो गया है उसका हम प्रायश्चित करें पश्चात करें और भाई भाई होकर उनसे भेटें अगर इतना आप कर सकते हैं ना तो आप देखेंगे कि वो ईद के बाद मुझको यहाँ आप पाएंगे नहीं मुझको सब कुछ आज भी पूछा भाई पंजाब जाओगे कोई हिंदू ने मुझको पूछा कि पंजाब जाओगे मैंने कहा कि पंजाब मुझको भेजोगे भेजोगे मैं तो आज चला जाऊँगा और जाऊँगा तो पीछे उनसे मिलूंगा, उनसे मैं कहूँगा मेरी लड़ाई तो कैसी होती है वो तो आप जानते हैं लेकिन उनसे काफी मैं पेट भर के बातें करूंगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तब तो मैं समझ सकूंगा कि इतने लाखों आदमी यहाँ आते हैं लाखों मुसलमानों को भगा देते हैं मेरी निगाह में ऐसा है कि हरेक हिंदू हरेक सिख है वो अपनी जगह पर बैठे तब से उसकी सिवायो शांति नहीं हो सकती है तो इसी तरह से वो तो क्या तो मुसलमानों को यहाँ जाना है आप ये कहें हाँ, हाँ हाँ वो तो बड़ा अच्छा हिंदू और सिख तो वहाँ चले जाए मुसलमान सब वहाँ भाग जाए वो तो नहीं होने वाली चीज है कभी होने वाली चीज नहीं होने वाली चीज है तो मैं आपको कहता हूँ वो हो सकती है वो तो वो होने के लिए कुंजी आपकी दिल्ली में पड़ी है तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि वो दो दिन जो आते हैं वो दिनों में हम ऐसा बता दें कि हम दोनों शरीफ हैं, दोनों मिलजुल कर रहने वाले हैं दुश्मी करीब 15 मिनट हो गई